माँ की बातें श्रीमती सैल बाला चौधरी बसेरहाट कलकत्ता श्रावण की दूसरी तिथि जुलाई 1904 रविवार का दिन सुबह घोड़ा गाड़ी से पूजनिया गौरी माँ उनकी दुर्गा और मैं बाग बाजार में परमाराध्या सी माँ से मिलने उनके किराए के मकान पर गए दुर्गा को गौरी माँ ने गोद लिया था बाद में वे सन्यासिनी बनीं माँ के चरणों के दर्शन का यह मेरा प्रथम सौभाग्य था गाड़ी में आते समय जिससे मेरा कल्याण हो वह करने के लिए मैंने गौरी माँ से रोकर कातर भाव से प्रार्थना की थी श्री माँ के घर पहुँचने पर गौरी माँ सबसे पहले दूसरी मंजिल पर गई हम लोग उनके बाद गए ऊपर जाकर देखा कि गौरी माँ धीरे धीरे माँ से कुछ कह रही है उनके बीच क्या बातचीत हुई नहीं मालूम पर श्री ने गौरी माँ से कहा तुम उस दिन सुरेन की बहू को लेकर आई थी और आज इस बहू को लाई हो तुम्हारा तो बस यही काम है यह बात सुनकर गौरी माँ ने जोर देकर कहा दीक्षा दोगी क्यों नहीं आई किस लिए हो यह सुनकर माँ ने धीरे धीरे कहा तो आओ बेटी सभी समय अभी समय अच्छा है बाद में दुर्गा को लेकर माँ पूजा के कमरे में चली गई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 तुम लोगों के कुल गुरु हैं मैंने कहा हैं मैंने कहा फिर से उनसे दीक्षा तो नहीं लोगी मैंने कहा नहीं बाद में कमरे के अंदर से ही गौरी माँ से उन्होंने पूछा गौरदासी किस देवता का मंत्र दूँ गौरी माँ के परामर्श से मेरी दीक्षा हुई मैं पहले से ही जप करती थी माँ ने मुझे जप करने को कहा पर उस समय मेरे शरीर और मन की अवस्था ऐसी हो गई कि मैं जप न कर सकी माँ ने स्वयं मेरा हाथ पकड़कर कर जप करवाया तत्पश्चात पूजा के कमरे का दरवाज़ा खोला गया गौरी माँ अंदर आई और मुझसे माँ के चरणों में फूल चढ़ाने को बोली मैंने वैसा ही किया हम लोग जब माँ के घर पहुँचे उस समय माँ गंगा स्नान के लिए जाने की तैयारी कर रही थी हम लोगों के आने से फिर उनका गंगा स्नान को जाना नहीं हुआ हम लोगों ने वही प्रसाद पाया और सारे दिन वहीं रहे माँ उस दिन एक चाबी खोज रही है चौकी के पास एक चाबी देखकर मैंने माँ से कहा यहाँ एक चाबी है माँ वही चाबी खोज रही थी यह मैं नहीं समझ पाई थी उनके हाथ में चाबी देने का मुझसे साहस नहीं हुआ माँ ने चाबी हाथ में लेकर मुझसे कहा अखंड सौभाग्यवती हो बेटी माँ को छोड़कर आने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी आते समय माँ को प्रणाम करके मैंने बिदा ली माने कहा फिर आना बेटी पत्र लिखना